लेसन फोर्टी टू पेज नंबर टू सिक्सटी एट राम का घर बड़ों का काम एक दो का फर्क उसका मित्र आने वालों के नाम यहां के लोग जाने की तैयारी घर के सामने की दुकान मेज पर की किताब बहन का जाना देश की रक्षा हाथ का बना कपड़ा पत्थर का बना घर नहाने का पानी कश्मीर की बनी शॉल दोस्त की किताब खुशी के आंसू राम का वहाँ रहना अच्छा लगता है नक्काश ने हमें अपनी बनाई हुई कृति दिखाई पुलिस के आते ही वह भाग गया तिवारी हाथ के बने हुए कपड़े पसंद करता है पेज नंबर टू सेवेंटी उसने पिछले साल के आए हुए पत्र का भी उत्तर नहीं दिया तिवारी ने कश्मीर की बनी हुई रेशमी शॉल खरीदी मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ कैलिफोर्निया की के एक कंपनी ने पानी में 45 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली कार का निर्माण किया है मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था यह घर मेरे बड़े भाई का है मेरा मामा 40 साल का है मैं आप लोगों का अनुग्रहित हूं चीन दुनिया की सबसे तेज गति वाली ट्रेन भारत को देने का इच्छुक है ईशु का नाम स्तुति के योग्य है सबके सब अपने घर चले गए उसने यहाँ पूरे का पूरा दिन बिता दिया जहाज का जहाज डूब गया कृति गति नक्काश रफ्तार रेशमी शाल स्तुति